तो यहाँ थोड़ी दूर पर एक बन है और उस बन में पंक्ति की पंक्ति ताल के पेड़ों की है और वहाँ बहुत से ताल के फल पक पक कर गिरते हैं और बहुत से पहले के गिरे हुए भी हैं और वहाँ रहता एक दैत्य उसका नाम है धेलुक तो उसके मारे वहाँ के फल किसी के काम नहीं आते वो गधे के रूप में रहता है और वो स्वयं भी बड़ा बलवान है उसके साथी बलवान दवित्यों का वहाँ समूह बसता है बहुत बहुत दैत्य वहाँ आकर के बस गए हैं और वो सभी प्राय गधे के रूप में रहते हैं और वो आदमियों को खाता है अब तक नमालुम कितने आदमियों को वो खा गया यही कारण है कि कोई भी आदमी डर के मारे उस वन में जाता नहीं फलों में बड़ी सुगंधी आती है वो कुछ नमल नम कैसे टाल फल हैं तो हम हमारा मन तो चलता है पर हमने कभी खाए नहीं डर के मारे सब हमारे घर वालों ने बाबा ने सब ने कहा कि वहाँ मत जाना तो हम कभी गए नहीं पर देखो ना उनका उसकी उनकी गंध यहाँ तक आ रही है और बड़ी अच्छी महक मालूम होती है और उनका ध्यान करते रस आने लगता है तो हमारा मन श्री कृष्ण मोहित हो गया है उन फलों की सुगंध से मचल रहा है मन की जल्दी से वो ताल के ताल के फल मिल जाए तो खाओ हम उन्हें तो तुम हमें वो फल खिलाओ अब ये वात्सल्य लीला है भला यहाँ कल अपने बात हुई थी भगवान के ऐश्वर्य का यहाँ कोई आनंद नहीं तो भला इतने बड़े भगवान से कौन कहे कि तुम हमको वहाँ के फल खिलाओ पर इनके मन में ऐश्वर्य तो नहीं पर ये जानते हैं कि इनमें बल बहुत और नंद बाबा कहा करते हैं कि बड़ी कृपा नारायण की है ये जहाँ जाते हैं वहीं ये विजयी होते हैं तो और इनको कोई जीत नहीं सकता तो वहाँ शायद फल मिल जाए खाने को तो कहा कि भाई हमारी तो ये इच्छा है वह गम्यता मिले अब आप अब तुम लोग ठीक समझो तो चलो वहाँ पर फर खिलाओ हमको न ठीक सुनो तुम्हारी खुशी ये सुवज वच श्रुवा सुज प्रियतर्षया रहस्य जगमतो गोपीमृत काल प्रभु बल प्रवेश बाहूभ्या कालां संपरी कंपय फला पातयामास मतंगजीवथा फलाना पतता शब्द निशम्या सु अभ्यवचितलम सुन पिकपय प्रत्यक् पलि निहतिका शब्द मुंचन परियन साज संर उपक्रोष्टाक्ष चरण परलाय प्राक्षिपा शत गृह प्रपदुर्भ्रामक राज गृह ब्राह्मण त्यक्तव महाकाल ब्रिय कंपयन भग्न घटा सो पिता पलसली खरदे कांपिल सर्वे महावाखेता नईटचित्र भगवती हनंते जगदीशरे ओत प्रोतमदूषाट तत कृष्ण ज्ञातु क्रोस्ारो भद्रव संर बांधवाषो राील पश्चाचरणिणु चिणराजसुक प्रकृत सकीर्णन दैतृकता सभी रज घूषता लाग दी घन जीवन नमस्त तय से सुम्त्कर्म निशा निर्बुा दया मूचू पुष्पर्षाण चक्रुर्वायांषु फलान्यादन मनुष्य का तो साधा हम कृणम चे रुणु का नही कन्हैया तो तैयारी ही बैठी थी तो कहा कि दाऊ भैया चलो तो दोनों हंस पड़े इनकी बच्चों की बात सुनकर और उन बच्चों को प्रसन्न करने के लिए अब इनको तो सखाओं को सुख देना है तो सखाओं को सुख देने के लिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए दोनों हंसकर स्व प्रत की अपने जो मित्र हैं सूढ़ हैं इनको सुख देने के लिए वहां से ही चल पड़े और अब दाऊ जी जब आगे आगे होते हैं तो श्री कृष्ण आगे बढ़कर कोई काम नहीं करते दाऊजी करते तो दाऊजी आगे आगे सरदार सब चले और के पेड़ के पेड़ों को पकड़ पकड़ कर लगे हिलाने एक को हिलाया दूसरे को हिलाया तो जैसे कोई मतवाले हाथी का बच्चा बड़े जोर से किसी पेड़ को हिलाता है इस प्रकार ये पेड़ों को हिलाने लगे जोर जोर से और सब फल नीचे गिरा दिए पके फल सब तो वो ये देख तो सब निर्भय रहे वहां पर इनको तो किसी बात की शंका थी नहीं कि हमारे जंगल में भी कोई आ सकता है जब इन्होंने फलों के गिरने की आवाज सुनी बड़ी बारी आवाज हुई तब उस बैठे ने देखा कि क्या हो गया कैसी आवाज तो वो दौड़ा इतना बल था और इतना वेग था कि पृथ्वी कांप गई पहाड़ कांप गए उसके दौड़ने पर बड़ा बलवान रहा हो तो उसने आते ही बलदेव जी के पास पिछले पैरों को उठा करके दुलत्ती झाड़ दिए <laughs> दाऊजी जी और रेंगता हुआ पीछे हटा तो वो पीछे हटकर फिर क्रोध में भर करके रेकता हुआ दूसरी बार फिर पास पहुंचा दाऊजी के तो दाऊजी ने आप देखा न नाव और उसके पिछले पैरों को पकड़ने के लिए के तो उसने उसने गिलती झाड़ने की फिर चेष्टा की बलराम जी ने वो पैर उठाती दोनों पैरों को पकड़ लिया पीछे वालों एक ही हाथ से पकड़ लिया आवाज बड़े हो गए पकड़ लिया एक ही हाथ से और आकाश यू घुमाया पकड़ के घुमा करके उस पेड़ पर दे मारा बस पेड़ के लगते ही उसके पुराना पखेरु उड़ गए वो सदगति को प्राप्त हो गया तो जब उसकी चोट लगी उस पेड़ के बड़े जोर से वो गिरा उसमें बड़ा बल था और बड़ा बोझ था उसमें तो उस ताल का पेड़ तो बड़ा भारी था बड़ा विशाल तो वो पेड़ पर इसकी जब चोट लगी ये इसके शरीर की तो पेड़ भी चढ़ चढ़ाकर जड़ से उखर के गिर पड़ा और पेड़ का तो बगल बगल में बहुत पेड़ थे एक पेड़ गिरा दूसरे पर दूसरा पेड़ टूटा टूट गया तीसरे पर तीसरा गिरा चौथे पर तो एक दूसरे को गिराते हुए ताल के बहुत से पेड़ एक साथ ही कड़तड़ा कर, कर गिर पड़े अब बड़ा वहां पर शोर हो गया तो और वो ताल के सारे पेड़ हिल गए तो कहते हैं कि भाई ये कोई इसमें बड़ी बात नहीं जैसे तूफान आवे और तूफान में बड़े जोर के आंधी आवे और जिससे सारे पेड़ हिल जाएं इस प्रकार से बहुत से जो टूट पड़े और हिल गए सब के सब तो कहते हैं कि भाई ये कोई बड़ी बात आशीर् नहीं चित्रम भगवती हनंत जगदीश्वरे ओतक प्रोत मृदम इसमें तंतु स्व से यथापट बोले तो भाई भगवान ये बलराम जी है ये तो जगदीश्वर है सारा संसार इन जगदीश्वर में वैसे ओतक है जैसे सूत में कपड़ा सूत ही सूत है तो भगवान ही भगवान है तो इनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं तो जब इस प्रकार से धेनुकास्वर मारा गया और ताल के पेट टूटे तो उसके जो जात भाई थे धेनुकास्वर के भाई बंद सब जात वाले वहां पर बड़े बड़े गधे सब रहे <laughs> <laughs> वो बलराम श्याम पर टूट पड़े बड़े बेग से जोश उछलते हुए आए और सबने अपनी अपनी जान में दुलत्ती उठा उठा करके मारने की चेष्टा की पर ये ऐसे फुर्तीले हाथ इन दोनों के कि पैर उठा, उठा, उठा के उठाकर घुमाया और फेंका ऊपर पे उठाकर उठाकर घुमाया उठा और फेंका इस प्रकार से जो जो पास आया उन सबको ले लिया खेले ही खेल में और उनके पिछले पैरों को पकड़ पकड़ के ताल के पैरों पर दे मारा तो वो सारी जमीन वहां की थी वो ताल के पेड़ों से पट गई तमाम ताड़ के पेड़ ही पेड़ बिछ गए और तमाम फली फल वहां पर तमाम ताड़ के फलों से भूमि भर गई वहां की तो और सारे दैत्यों के शरीर वहां पर पृथ्वी पर फैल गए न मालूम कितने दैत्य मारे ताड़ और ताड़ के फल और दैत्य इनके मारे उस सारा वो वहाँ का जो भूभाग था वो ढक गया जैसे बादल आकाश को ढक लेते हैं उसी प्रकार से वहाँ की भूमि ढक गई तो देवता तो सब देख रहे थे देवता डर भी जाते हैं बहुत जल्दी और जब इनके मन की होती है तो फूल बढ़ाने लगते हैं तो देवता सब देख रहे हैं मंगलमय लीला राम श्याम की वो देवता बस लगे फूल बरसाने तो फूल भी टोक लिए रहते <laughs> बरसाने लेकर बाजे बजा बजा करके ऊपर से धुंधु भी बजाने लगे सवन करने लगे वो मुचू पुष्प वर्षाणी चक्रवाद सुमच कर मन निशान भी बुधा गया तो इस प्रकार से देवताओं के बाजे बजने लगे सुतिया गन होने लगा अब तो श्री कृष्ण ने कहा भाई तुम लोग खूब खाओ फल और तमाम जाकर के बोल देना गाँव में सब मनुष्य यहां आम और फल खाएं अब निष्कंटक हो गया ये बल फल खाने के लिए सबको और गायों को भी छोड़ दो इधर कोई हज के बात नहीं पशु यहां पर स्वच्छंदता से घास चराये और मनुष्य यहां के फल खायें तो उस दिन से वो मनुष्यों के लिए जो अब तक उस पर रोक लगी हुई थी बांध था वो टूट गया और मनुष्य वहां पर फल खाने लगे बड़े सुन्दर सुंदर और ये पशु घास चरने लगे कृष्ण कमल पुण्य श्रवण कीर्तन सुनो ब्रजत वो कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्ण चंद्र अब वहाँ से दाऊ जी के साथ ब्रज में लौटे ग्वाल बाल सब उनके पीछे पीछे सूए मानो गोपी सागर जो महाव सारे ग्वाले बच्चे सब पीछे पीछे गीत गाते हुए आज तो ताल के फल खा खा के आये के तो नशा जड़ा है सबको तो वो मजे में पीछे पीछे दौड़ते हुए गाते हुए सब चले तम गोरुज कुंतल बद्ध वर्र पन्न प्रसून चरे क्षण चारुभासम वेणुम कुणंत मनुगहिरुगीत की गोपूज वृक्ष गमन फलिता